गीता तत्व चिंतन शांति का उपाय गुणों के आधार पर मनुष्यों की कोटियां तो ये गुण हैं जो जीव को संसार में बांध कर रखते हैं इसलिए मोक्षकामी को सत्य का साक्षात्कार करने वाले साधक को इन तीनों गुणों से क्रमशः ऊपर उठना पड़ता है ऊपर उठने के इन सोपानों की चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं भ्रतिहरी चार प्रकार के पुरुष बताते हुए कहते हैं एक तो सत पुरुष होते हैं जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित संपादित करते हैं दूसरों की कोटि के होते हैं सामान्य पुरुष जो वही तक दूसरों का हित करते हैं जहां तक उनके स्वयं के स्वार्थ को आँच नहीं आती तीसरे होते हैं मानव राक्षस जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हित नष्ट करते हैं उन चौथी चौथों का क्या नाम है जो अकारण ही दूसरों के हित पर चोट पहुंचाते हैं जो चौथी कोटि है उसे तमोगुण प्रधान माना जा सकता है तीसरी कोटि में रजोगुण की प्रधानता है पर साथ ही तमोगुण की गंध है दूसरी कोटि में भी रजोगुण की प्रधानता है पर यहां सत्य की महक है पहली कोटि में तो सत्यगुण की ही प्रधानता है यही क्रम है जिसके द्वारा हम तमोगुण को दबाकर सत्वगुण में आते हैं हम में से अधिकांश यदि चौथी कोटि के न हों तो मानव राक्षस अवश्य हैं हमें ऊपर उठकर सामान्य पुरुष बनना है और उससे भी उठकर सतपुरुष की श्रेणी में आना है यही सत्वगुण में स्थिति है जिसे श्री भगवान ने नित्य सत्वस्थ कहकर पुकारा है इन सोपानों पर एक के बाद एक आरोहण के लिए हमें वेदों की आवश्यकता है और जब हम नित्य सत्वस्थ हो गए तब वेदों के कर्मकांड का प्रयोजन नहीं रह जाता यदि हम तब भी वैदिक कर्मों को बलपूर्वक पकड़े रहें तो हम अपने को मानो एक सोपान से बांधकर रख लेंगे सोपान इसलिए नहीं है कि हम अपने पैरों को उनसे बांध लें इसलिए है कि हम उन पर पैर रखकर उनसे ऊपर उठ जाएं। वेद हमारे ऊपर उठने के लिए ऐसे ही सोपान स्वरूप है वेदों का अधिकार भेद माता के वात्सल्य के समान हम पिछली चर्चा में कह चुके हैं कि वेद की मातृदृष्टि है वह माता के समान अपनी संतानों की रुचि और पाचन क्षमता देख भोजन का विधान करता है यदि घोर तमोगुणी के लिए उसमें सेनयाग का विधान है तो उच्च सत्वगुणी के लिए उसके ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद की अनुभूतियां हैं और जो कामना प्रधान बहुसंख्यक रजोगुणी लोग हैं वेद नामध्य सारा कर्मकांड उन्हीं के लिए है यह वेदों का अधिकार भेद है जो जिसके लायक है उसे वही दो किसी प्रकार व्यक्ति को अपनी ओर खींचो तो सही एक बार यदि वह आकर्षित हो गया तो धीरे धीरे उसे ऊपर उठाने की व्यवस्था हो सकती है यह वेदों की दृष्टि है इस दृष्टि से जब हम वेदोक्त सेन याग को देखते हैं तब उसका प्रयोजन समझ पाते हैं सेनयाग शत्रुओं के उच्छेदन के लिए की जाने वाली एक वैदिक क्रिया है ऊपर से देखने पर तो यही लगता है कि ऐसी निम्न क्रिया का वेद से क्या संबंध है स्वयं पूर्व मीमांसा में यह विचार हुआ है कि ऐसे कर्म को धर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह कोई पुरुषार्थ रूप नहीं है पर जब हम गहराई से इस पर चिंतन करते हैं तब लगता है कि वेद दृष्टि कितनी पैनी और सुदूरगामी है वेद का तात्पर्य यह है कि तमोगुणी व्यक्ति तो धर्म की ओर झुकना ही नहीं चाहता पर उसे भी उठाना आवश्यक है अतः क्या किया जाए तमोगुणी को मारण तारण आदि निम्न कार्यों में ही रुचि रहती है ठीक है उसे वही दो उसके लिए तो वह वेद के पास आएगा और जब देखेगा कि वेद ने उसकी तामसी रुचि को संतुष्ट करने के लिए शेण याग जैसे जो उपाय बताए हैं वे सफल होते हैं तो वेद पर उसकी श्रद्धा बढ़ेगी इस श्रद्धा के कारण वह वेद के अनान्य उपदेशों पर भी ध्यान देने लगेगा इस प्रकार आज जो सर्वथा शास्त्र विमुख है संभव है एक दिन वह धीरे धीरे धार्मिक बन जाए तो वेदमाता का यह अपनी असमर्श संतानों के प्रति कारुण्यपूर्ण दृष्टिकोण है श्री रामकृष्ण देव भी अपने अलग अलग शिष्यों के लिए उनकी क्षमता और रुचि देखकर अलग अलग व्यवस्था करते थे जब नरेंद्र स्वामी विवेकानंद आते तो आध्यात्म रामायण या अष्टावक्र संहिता जैसे गूढ़ ज्ञान परक ग्रंथ पढ़कर सुनाने के लिए कहते जब राखाल स्वामी ब्रह्मानंद आते तो उनसे भागवत जैसा भक्ति परक ग्रंथ सुनाने को कहते जब लाटू स्वामी अद्भुतानंद को पंचवटी में ध्यान करते देखते तो कहते अरे लेटो तू जिसका ध्यान कर रहा है वह श्री रामकृष्ण का तात्पर्य अपनी सहधर्मिणी शारदा देवी से था तो रसोई में चूल्हा फूक रही है जा उसकी सहायता कर इसी प्रकार वेद माता भी अपनी संतानों की सामर्थ्य देख अलग अलग व्यवस्था करती है यही वेद का अधिकारीवाद है पर बाद में इस अधिकारीवाद का लोगों ने मनमाना अर्थ लगाया और यहाँ तक कहा कि यदि शुद्ध वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो नारी को वेद पाठ और उपनयन का अधिकार नहीं है आदि आदि यह हमारी कमजोरियाँ थी कि हमने अधिकारीवाद के नाम पर ऐसा शोषण किया और वेद के अर्थ का अनर्थ किया इसके लिए वेद दोषी नहीं हम दोषी हैं अधिकारी बात तो व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूल साधना की व्यवस्था करने का एक सक्षम उपाय था